तो उसके लिए मानस में भी तुलसी ने कहा दुविधा में दो गए माया मिली न हमें बड़ी ईमानदारी से अपने को माजा है कि जिसने अपने स्वभाव नहीं बदले जिसने अपने आचरण नहीं धोए जिसकी जीवन की प्रतिबद्धताएं आत्मपरख नहीं हुई उसने कोई भक्ति नहीं की उसके पूजा पाठ जप तप व्रत तीर्थ सब व्यर्थ हैं, कोई फल नहीं रखते। धर्म ने ईश्वर को हमसे अलग क्यों नहीं किया कि जिससे हम स्वच्छंद ना हों?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 बहुत से लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया जब वो एक है तो वो घटघट वासी कैसे है कहा जब वो एक है और वही सृष्टि करता है उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता मट्टी से अन्न भी नहीं उपजता है तो अगर वो घटघटवासी ना होता तो हर पेड़ के घट से अन्न और फल कैसे आते हर माता के गर्भ से शिशु कैसे आता वो एक होकर भी सर्वत्र सर्वस्व्यापी है सब में विद्यमान है ये जरा सी बात कबायलीस को समझ में ना आई हो लेकिन हमारा सभ्य समाज भी कबायलियों के पीछे भागता रहा है अपने बौद्धिक क्षुद्रता का परिचय देता हुआ मैं क्यों चाहता हूं कि मेरे घट में राम रहें, जिससे मैं उनसे जुड़ा रहूं और मैं राम रहूं तो ये पूजा प्रधान नहीं यह स्वभाव प्रधान धर्म है पूजा पाठ जब तप मन को साधने के साधन है न कि इनका कोई अलग से फल मिलने वाला है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 अब जिनके ईश्वर आसमानों दूर हैं, तो वहां पूजा इबादत की बात हो सकती है जिनके घट घट वासी हैं वो कैसे बच सकते हैं अपनी ईमानदारी में अपनी प्रतिबद्धताओं में अपनी निष्ठाओं में आई हैव टू लिव विथ कृष्णा एट कृष्णा बी कृष्णा जब वो रोम रोमिस्ट में समाया हुआ है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 और हम सब रहते इस शरीर में आत्मा गोविंद के साथ हैं और पूछो एक दिन भी रहे क्या प्रेत की तरह इसकी प्रॉब्लम में उसकी चिंता में उसके बदले में उसके कपट में उसको पाने में हम प्रेतों की तरह मनुष्य की योनि में सिए हैं सदा प्रेत के प्रेत रहे और अपने को सही लगाते गे के, के मैं बहुत सही जी रहा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 ये राक्षसी कौन है जिसने हनुमान को भी पकड़ लिया है ये परछाई से बांध लेती है ये राक्षसी कौन है तुम बड़े जा रहे हो सड़क की तरफ सूरज तुम्हारे सामने है तुम्हारे पीछे क्या है परछाई है यही वो राक्षसी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 नहीं करेंगे कृष्ण देखो अपने अपने आप को देखो आप ये महाभारत की जो सिंबली है जो गुरुकुल में छात्रों को उनके रूप दिखा रहा हूं एक अच्छे छात्र बन और को दोनों वेद की रिचाओं को जो पिछले रविवार आत्मा ने कहा शास्त्र न गहू और आज भी आत्मा इस शरीर रथ को चला रहा है सांस धड़कन दे रहा सब कुछ कर रहा है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 वो जीवात्मा रे जीव रे दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित रे अर्जुन तुझे ही जीवन का महाभारत लड़ना होगा हम सब को सत्य खोजना होगा सत्य जयी होना होगा देखो देखो अपने आप को देखो और महाभारत में अपने को झाँको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 न्यासी हो गए अग्निवेश का है और अग्नियों में समाये वो अनंत की यात्रा को चले गए हम क्या कर रहे हैं कौन सी भक्ति है हमारी कौन सी राय है हमारी एक पुराने जमाने की कहानी आती है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 क्या होगा तुम्हारा और कौन सा और बड़ा धोखा और भी वो बाकी है जो तुम अपने आप को दे सकते हो परमेश्वर की राह में उम्र जा रही है फूले फूले फिर रहे बड़े भगत है कहां है वो भक्ति अरे खाली गाना गाने से बिल्ली आए तो उड़ जाना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 ये क्या है भाई और इसके लिए अतीत जलाना जरूरी माना इसीलिए तो वर हाँ, गुरुकुल गृहस्थ वानप्रस के बाद हमने सन्यास का भी विधान किया कि सारे अतीत को जला सारे वर्ण फूक दे मैन ऑफ द पास्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू एशेस। आई एम नॉट दैट पर्सन मैं वो व्यक्ति नहीं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 पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है जो पांच तत्वांधरो से प्रकट है और इस शरीर पांडु की एक पत्नी है जिसका पूर्व नाम प्रा है उपरांत नाम कुंती है कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना ही शरीर पांडु की पत्नी है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 उसे मर के इतिहास ही हो जाते हैं इति और ह्रास को चले जाते हैं। और जो उसमें तत्व खोजते हैं वे अनंत की राप आते हैं तो पांच तत्वों से बना यह शरीर पांडू कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति तथा भौतिकताओं से जीवन को वरद करने वाली संचय की मनोवृत्ति माधुरी ये दो पत्नियां हैं पहला बेटा है युधिष्ठिर पांडु कुंती से युधिष्ठिर शब्द की सीधी व्याख्या शब्द को से व्याकरण से करो युद्ध युद्ध तो समझते हैं ना लड़ाई युद्ध धन स्थिर यह संधि विच्छेद किया हमने हा सीधा भाषा में आते हैं संस्कृत में युद्ध धन स्थिर बराबर युद्धिष्ठिर जो जीवन रूपी पीस महासंग्राम में स्थिर अटल धर्म पर खड़ा कर है वो कौन है युद्धिष्ठिर है देखो शब्दों का अर्थ लो सीधे सीधे चलो ये मत समझो कि सन्यासी अपने से दे रहा नहीं ये कवि का भाव है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 क्योंकि तो सनातन धर्म बिलीव्स इन यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ हम किसी कम्यूनल एप्लीकेशन में विश्वास नहीं करते यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ इस धर्मा और ये है। हम सबका धर्म बाल विदेशते रहे चाहे वो अमेरिका में इंग्लैंड में ईसाई है इससे को मत लेते हैं इसीलिए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 देखा आपने क्योंकि ये सब मंत्रों से प्रकट है मंत्र माने सलाह जो सलाह तुमने धर्म ग्रंथों धर्म शास्त्रों से सत्संग से पाई तो युधिष्ठिर किसका बेटा हुआ धर्म का जिसने दिया और इस शरीर पांडू में रहने से पांडू पुत्र पांडव का है कुछ गड़बड़ नहीं हुई है हा वरना कथा में तो खूब कंफ्यूज हो जाते हो जबकि महाकवि कह रहा है यह मंत्रों से उत्पन्न है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 जो असावधानी में भी ईश्वर न छूटने दे उसे शुनाशेप कहते हैं और ऋचा क्या है आज की स घ नह सुमुह शवसाह साह प्रिछुगाम, पृथु गृथुम सुशिवाणवा अस्माकम बूयात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 मेरी यात्रा मेरे आत्मा की ओर हो ना कि पित्र पर लकड़ियों पर सा ना सामाने ऐसे हम सब जीव घा गा, घात को प्राप्त हो मृत्यु को प्राप्त हो मिटे ना हम लोग सुनू उस दिव्य उत्पत्ति में सुमाने उत्पत्ति नू माने में, में जाकर हाँ सर लगा दिया पीछे नू हूं तो उसमें जाकर हम व्याप्त हूं शवसा यात्री होकर वहां जाए हमारी अर्थी वहां पहुंचे कहा पृथ्वी प्रगा जो चहो और हरोड़ ज्योतियों से चारों तरफ जीवन को गतिमान कर रहा आत्मा है जो वासी है उस यज्ञ में सुसेवा सुमाने दिव्य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 उस दिव्य उत्पत्ति में आए मरे भी तो अमर आत्मा में आकर न कि पित्र यान पर इस शरीर के पितरों पेड़ों की लकड़ियों के यान पर शबा मेरी यात्रा इस शमशान में आए जो मेरा अंतर आत्मा है वो जो ज्योतिर्मय गर्भ जिससे मैं, जिस मैं उत्पन्न हुआ हूं और उसी से फिर भी होना है उसी से होता रहा हूं किसी शमशान से आता नहीं हूं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 ना मम्मी लाती न पापा इन्हें उंगली अंगूठा ही नहीं आता बच्चा कहां से लाएंगे कहते हैं अंधा धृतराष्ट्र मेरा मेरा गाता है और हम सब अंधे धृतराष्ट्र ही तो हैं जो मेरा मेरा गाते और फिर भी धृतराष्ट्र हमें बुरा लगता है पता नहीं क्यों हा मी राम अस्माकम बत उस जगतपति सबको उत्पन्न करने वाला जो है, जो है। वैसे दूल्हा भी होता है है ना ये बहुत से ऐसे वैदिक आदि प्राचीन रि, रि, वैदिक कालिक शब्द हैं जो अभी भी होते हैं जैसे ये बुंदेलखंड में है ना मीड़वा दूल्हे को कहते हैं आज भी और शादी में जो बांधते हो ना मड़ुआ ये उसी का प्रतीक है मीणवाम असमाकम बभू क्या हमें वही धारण करे हम उसी के हो जाएं उसी से वरण हो हमारा असमाकम हम सबका बबू याद व्यापक रूप से उसी के हो जाएं और उस आत्मा में मिल जाए इन्हीं रिचाओं को हम लीलाओं में कथाओं में स्पष्ट करते हैं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 नकुल शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई कुल ना हो कौन है जो अपने बेटे पर नकुल नाम देगा और फिर पड़ोसी उसको रहने देंगे नकुल माने अवैध इलीगल जिसे उर्दू में हरम ही कहते हाँ तो ये माधुरी नंदन नकुल को नकुल क्यों नाम दिया क्या पांडू को संस्कृत नहीं आती थी आपसे पूछने भी नहीं आया था कि क्यों दिया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 ये मेरी भौतिक निष्ठा भक्ति है जिसका नाम दो नाम एक साथ दे दिए बाकी सब की तो एक ही एक चले आ रहे युधिष्ठिर तो एक अर्जुन तो एक भीम तो एक नकुल तो एक लेकिन यहां सहदेव दो हैं देव यहां द्वैत नाम सहदेव है क्यों दिया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 तभी परित का बेटा कौन होता है जन में जय, जन अजय होता है तू अमर होता है नित्य की राह पाता है इस महाकाव्य में आद्योपात उस महा ने मेरे जीवन की एक एक सूत्र को पिरोया है श्रीमद भगवद गीता में भी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 कृष्ण चल दिए वासुदेव द्वारिका की ओर युद्ध समाप्त हो गया तो मार्ग में उन्हें ऋषि उत्तंग मिले उत्तंग ऋषि एक ऐसा ऋषि है जो महाभारत महाकाव्य में आद्यो से आखिर तक आता है वरना कुछ आते हैं चले जाते हैं कुछ के पात्रता बदल जाती है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 तो दुर्योधन तो शासन धृतराष्ट्र और पांडव पुत्र सब आनंद मंगल से तो है बोला अरे उत्तंक आपको पता नहीं वहां तो बड़ा भीषण संग्राम हुआ और वहां तो अठारह अक्षौ सेनाएं नष्ट हुई सारे कौरव मारे गए धृतराष्ट्र भी अपनी अंतिम समाधियों को चले गए पांच पांडवी बचे उनके भी पुत्र मारे गए कहने लगे अरे इतना भयंकर नरसंहार हुआ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 मुझे तो गुरु ने भगा दिया मैं इस सब क्या जानू नारायण मुझे माफ कर दो मैंने समझा कोई यादव राजा है मैं आप ही को शराब देने जा रहा था आप ही का भक्त तो भगवान ने हंस के कहा भगवान भी उसके भोले पन पर में हो जाते हैं महाविष्णु श्री कृष्ण कहते हैं आज तू तो मुझसे वर मांग बोला नहीं मांगता अरे बोला भले कुछ मांग ले फिर सोचने लगा कहला नारायण मेरी कोई इच्छा नहीं मांगूंगे आपसे कहने लगे जिसको मैं ये चतुर्भुज दर्शन देता हूं उसे वर अवश्य देता हूं तो मेरी मर्यादा के लिए कुछ मांग लो सोचने लगा क्या मांगो कहला कभी कभी जंगल में पानी नहीं मिलता जब मुझे प्यास लगे तो पानी पिला देना किसी देवता को भेज देना पिला जाएगा भगवान हंसे और लोप हो गए और उसके साथ ही बह कुछ काल के बाद भयंकर दुर्भिक्ष फैल गया चारों ओर मौत की आंधियां नाच कर रही है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 तो इंद्र ने कहा कि नहीं वह भेद नहीं है अभी भी भेदभाव उसमें है वो उत्तंग है उत्माने संशय अंक माने हृदय में जिसके मन के संशय ही न गए उस उत्तंग को मोक्ष कभी नहीं मिला है उत्तंग का अर्थ भी कर लो उत्तन अंग कि जिसके अंग में जिसके अंग में सदा संशय बिरा ये क्यों तो वो क्यों तो समझ लो कि इसका सर्वनाश निश्चित है वो तंग है तो कहा कि वो तंग है संशय से ऊपर कभी उठा नहीं है वो मोक्ष का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता